मन जयम सु एक सौ इक्यासी के बाद मेघनाथ कौ पुनिह करावा समर धीर बल बना के लर वे करण आन सुबधि उठ सुस पितुअुशासन कांधी सबही अनी आप चलो गदा कर सानोलत रजत गर्व श्रवणि सुर रवणी का वन यावस सुनियकोआ देवन तके खो देवन तके निरुरु खोआ दिख पालन के लोक सुहाए सकल दसा पाए पुनि पुनि सिंहनादिकारी जय देवन गारी पचारी रण मत जग धावा मत फिर जगधावा फट खोजत कट हुन पावा, पावा। रवि शशि पवन वरुण धनधारी धनधारी अग्न काल जन सब काल सब अन्न रसीद मनुज सुर नागा सबह के पंथई लागा के लागा ब्रह्म सृष्ठिजा लगत तन भारी बस पर ती नर नारी आय सुकर सकल भय सकल भयधीका नवही आय नित करण विनीता भुज बल विश्वस्य करे राकेश को राके न स्वत मंडली कमणि रामण राज मंत्र कर किन्नर नाग कुमारे कुमारी जीति भरी निज बाहुबल बहुसुंदर भर रावण रामचंद्र की, की है गाथा रावण की है वो कितना बलवान है कैसे उसने शक्ति ऊपर अपना अधिकार जमा रखा है उसका वर्णन करते हैं उसने एक बार दरबार बुलाया और उसमें सब देखा कितना परिवार बहुत शक्तिशाली और विशाल परिवार है तो उसने विश्व विजय करने का निश्चय किया और सब को जो है वो सब तरफ युद्ध करने के लिए और अपने बस में सबको कर देने के लिए उसने भेज दिया उसी समय उसने मेघनाथ को भी बुलाया मेघनाथ को पुनः हकरावा और और लोगों को तो युद्ध करने के लिए साधारण स्थल बता दिए लेकिन मेघनाथ को बुलाया और उससे क्या कहा कि की सिख बढ़ावा उसको ऐसी शिक्षा दी समझाया उसे की देखो ये देवता लोग जो बहुत शक्तिशाली है और हमारे विरोधी हैं इनसे युद्ध नहीं कर सकते हो इसलिए इन देवताओं से जाकर के तुम युद्ध करो और बैर बढ़ावा के मैंने उनके मन में देवताओं के प्रति गैर भाव उत्पन्न किया वैसे उसका ध्यान मेघनाथ का न हो तो भी रावण ने व्यक्ति को समझाया अपने कि हमारे शत्रु जो है देवता लोग हैं और ये लोग हमारे ऊपर आक्रमण करते रहते हैं युद्ध करते रहते हैं इसे हमको पहले ही चाहिए अपनी शक्ति संग्रहित करके इनको इनकी करें और इनको अपने कब्जे में कर लें। <coughs> तो कहते हैं बलवाना और ये बताया कि जो जो युद्ध करने के लिए तैयार हो बड़े बलवान हो तो जिनके लड़ बेकर अभिमाना और युद्ध में लड़ने का जिनको अभिमान भी हो उनको क्या करना उनसे तुम और तिन्हे भी जीत की युद्ध में फिर जीत ले और आने से बांधी और उनको बांध करके ये, ये इन बांध कर के लेना बांध करके लाने के लिए इन देवताओं के लिए मेघनाथ को आदेश देता है और, और जो निशाचर हैं उनको भी आदेश देता लेकिन वो जानता कि ये निशाचर लोग बाकी और लोग इन देवताओं को बांध के नहीं ला सकते इसलिए उनको तो कहा कि तुम जाओ ऐसा करो कि उनको भोजन न मिलने पा खाना न मिले कमजोर हो जाएं दुर्बल हो जाएं तो अपने हाथ आ आप करके हमसे मिले तो उनको तो एक प्रकार का साधारण काम बता दिया कि भोजन को प्राप्त करो लेकिन मेघनाथ को यह बताया कि तुम जाओ उनको सबको देवताओं को बांध करके ले आओ युद्ध में उनको जीत लो और बांध करके हमारे पास जाओ तो उद्देश्य अनुशास में काम दी तो मेघनाथ ने पिता की आज्ञा कुधारित किया और उठा युद्ध करने के लिए चल दिया यही युद्ध सभी आज्ञा दीनी इस प्रकार से रावण ने सभी को आज्ञा दी सब लोग अपने अपने युद्ध करने के लिए सब और चल रहे <coughs> सारे विश्वविद्या करने के लिए लेकिन ऐसा नहीं कि रावण क्या बैठा रहे उसको भी तो उसकी ताकत अपनी शक्ति को फुलबुला रहे थे तो वो भी उठा युद्ध करने के लिए चला और आत्म चले गदा कर और वो भी उठा और उसने अपनी गदा उठाई और चला युद्ध करने के लिए अब योजना यह बनी कि मेघनाथ तो इंद्र लोग पहुंचे और इंद्र से युद्ध करे और उनको बांध करके जीत करके ले आगे इसलिए उसका नाम पर बाद में इंद्र जीत पड़ा मेघनाथ का इंद्र को उसने पराजित कर दिया इंद्र की सहायता करने वाले बहुत से देवता है दिखपाल हैं ये सब इंद्र के सहायक तो ब्राह्मण चला कि इंद्र की सहायता करने वाले जितने देवता है वे कोई भी इंद्र की सहायता न करता में इसलिए तो उनके ऊपर से सीधे आक्रमण कर दिया ये रणनीति है उसकी राणी रावण की भी राजनीति तो रणनीति है तो अपने ढंग तो उसको भी तुलसी राष्ट्रीय संक्षेप में कहा है जैसे की बालकिन वर्णन दिखे तो बड़ी रामायण है ज्यादा दुष्ट वर्णन है रावण का राजनीति कैसी है वो कैसे युद्ध करता है इनका भी सबका वर्णन तो आपन चले गदा कर लेनी और जब चला, तो चला तो सड़क में डोरते हैं तो पृथ्वी और गणेश्वर और उसकी गर्जना करते हुए के अब दुर्ग रावण जब चलता है पृथ्वी जिलती है ये बात रामायण में बहुत जगह आई है मंदोदरी ने भी राम से कहा की आप बड़े वीर हो जब चलते हो तो पृथ्वी प्रताप मिलती है रावण ने भी ंगत के दरबार में बताया कि तुम तो मुझे जानते नहीं हो मैं कितना तो शासक प्रसादी हूँ मैं जब चलता हूँ तो पृथ्वी हिलती है ऐसे भी उसने भी वर्णन अपना स्वयं अपने से भी किया ये कई जगह आता है इस प्रकार से जब रावण चलता है तो पृथ्वी कांपी है बात यह है की अब यहाँ आगे पृथ्वी की बात आती है वो पृथ्वी पर देवताओं के पास जाएगी प्रार्थना करेगी तो सबसे ज्यादा पीड़ा तो पृथ्वी तो सबसे ज्यादा समस्या तो पृथ्वी की है इसलिए उसी का वर्णन करते है की चलत अग्नि और तो जब लोगों ने सुना कि रावण आ रहा है तो सपोहा मैंने क्रोध भरा हुआ चला रहा है गडा लिए और क्रोध उत्तम तमाता हुआ हाथ पैर हुआ चला रहा है तो फिर देवन तके मीर गिर खोहा देवता लोग भागे और वो छिपने लगे छिपे कहा जाकर के मीर गिर खोहा मेरे पर्वत की गुफाओं में जा चुके इसे मालूम होता है कि मेरे पर्वत जो उसमें बहुत सी गुफाएं हैं और ऐसी गुफाएं हैं जहाँ रावण पहुंच नहीं पाए <hah> मेरे पर्वत जो है देवताओं का स्थान है <hah> ब्रह्मा जी की सभा स्थल है <hah> ब्रह्मा जी कभी कभी सभा करते हैं तो वहीं ये वही पर्वत तो सब देवताओं को बुला करके वहाँ उनकी सभा होती है तो उस मेरे पर्वत की गुफाओं में ये देवता लोग छोड़ते वहाँ उनको सुरक्षा प्राप्त हुई दिखाई दे दिग्वालन के लोग सुहाए और जो दिगपाल थे दिखपालों के लोग वो तो बहुत सुंदर लोग थे लेकिन सुनने सकल न पाए लेकिन रामा जब पहुंचा वहाँ देखकर सुनने पर दिख पालों ने अपनी संपत्ति बैठो से बड़े सुंदर अपने निवास स्थान बना रखे और उसमें उनके उन सुंदर निवास स्थानों में उनकी बड़ी पीठ थी बड़े सुख पूर्वक उनमें रहते थे उनको छोड़ना नहीं चाहते थे लेकिन जब उन्होंने सुना कि रावण क्रोधरा चला रहा है तो उन्होंने कहा कि अब यहाँ रहना कल्याणकारी नहीं है तो सारी सुख सुविधाओं के साधन छोड़ करके भागे अब वो मकान पड़े हैं उनका सारा फर्नीचर वहाँ पड़ा हुआ है सारा वहाँ पर उनके एयर कंडीशनर लगे है वो सब वहाँ पड़े हुए है सब जितने उनके सुख सुविधा के साथ उनके उनके भवन में सब हुए, सब छोड़कर के भाग पड़े उन्हीं पुण्य सिंहनाध करे भारी अब वहां जिनको पहुंचा रहा उनको कोई लड़ने के लिए मिली मिलते ही नहीं है तब उसने गर्जना की को ललकारा उनको सिंह नाध करे भारी और देव देवतन गारी पचारी उनको ललकारता पचारना ललकारना उनको ललकार पाजे बड़े भीड़ बनते थे अब आओ हमसे युद्ध करो हम देखेंगे तुम कितने भीड़ हो ऐसे करके उनको ललकारा और कहा कि तुम कहीं बात करके जाओ तुम मुझसे बच नहीं सकते और फिर गालियां भी दी गाली इसलिए दी कि जब देवता उसकी गाली सुने तो उनको थोड़ा खुन गरम हो आवे अच्छा तुम गाली देते हम तो सोचते थे की जाओ तुम आ गए हो तो हम हट जाए सामने से लेकिन अब गाली देते हो तो लड़ नहीं पड़ेगा इसलिए उनको ललकारता है गाली देता है जिससे कि लड़ने के लिए सामने आवे रणमद फिर धावा अब कहते हैं वो इस है रण में मदमत होकर के सारी दुनिया में इस प्रकाश राम जो वो घूमता फिरता है जगह जगह जाता है रणमदमत जैसे कि को कोई नशा खाने की आदत जिसकी पड़ जाती है तो उसमें उसी से उसी में मतवाला हो जाता है फिर उससे कुछ सूझता नहीं ऐसे रण भी एक प्रकार का नशा है लड़ाई का एक नशा तो अगर रावण को लड़ाई का नशा चढ़ा हुआ था तो वो जब वो दुनिया भर में घूमता करता कि कोई लड़ने वाला तो मिले कोई लड़ने वाला तो मिले आप देखेंगे इस प्रकार की प्रवृत्तियां लोगों के संसार में देखने में आती है जैसा रावण के चरित्र का वर्णन किया वैसे ही दिखाई भी देता है संसार में कुछ लोगों को जैसे लड़ने की आदत ही होती है वो हर वक्त जो है वो ढूंढते रहे कि कोई लड़ने वाला मिले अपने गांव में अपने शहर में आसपास कहीं में कोई ऐसी खुड़पेच लगाएंगे खान खान की जिसे दूसरे लोग लड़ने को तैयार हो और जब लड़ेंगे तब उनके ऊपर अपना आधिपत्य जमाना ज्यादा गर्जना करना ज्यादा चलाना ज्यादा गाली लेना तो समझेंगे क्या हमारी आग गांव भर में शहर भर में हमारी भाग जम तो इसके भाग जमाने के लिए इस प्रकार के प्रवृत्ति लोगों को होती है कुछ लोग इस प्रकार से तो लड़ते हैं और उसके बाद लड़ने की नौबत आती जो है मुकदमा मुकदमा लड़ रहे हैं मुकदमा इसलिए नहीं होता है कि अपना न्याय हो जाए और फैसला हो जाए इसलिए नहीं होता वो मुकदमा लड़ा जाता है देखो एक तो फैसला कराने की बात एक है पूर्व काल में भी राजाओं की यहां जब किसी दो व्यक्तियों में मतभेद हुआ संपत्ति इत्यादि के संबंध में किसका है किसका अधिकार नहीं कौन सही कौन गलत है तो कहा चलो राजा के पास चलो काजी के पास चलो फैसला करा लेते हैं। तो वहां फैसला कराने जाते हैं। लेकिन आजकल कोई फैसला कराने नहीं कचहरी में जाते आजकल कचहरी में लड़ने जाते हैं कैसे नहीं लड़ोगे चलो कचहरी में लड़ फैसला किसी को पसंद नहीं तो ऐसे ही रामा जो वो हो लड़ने के लिए बस उसके लड़ने का नशा तो जिनको लड़ने का नशा होता तो बातों से लड़ते हैं शरीर से लड़ते हैं मुकदमे से लड़ते हैं तल से लड़ने के तरीके हैं, उनको लड़ने का नशा लड़ते ही है अगर एक मुकदमा खत्म हो गया तो दूसरा मुकदमा दायर कर देंगे दूसरा खत्म हो गया तीसरा अब कोई कोई तो इस बात में गौरव समझते हैं कि हमारे कितने मुकदमे चल रहे हैं, तो जहां कहीं मिलेंगे अरे भाई क्या बताओ हमारे साथ तो पंद्रह मुकदमे लगे हुए हैं हमारे साथ तो बीस मुकदमे लगे हुए हैं तब इस प्रकार से जितने मुकदमे लगे हुए हैं उतने ही वे महान उनसे ज्यादा महान कौनों को जितने इतने मुकदमे एक बार लड़ रहा है ये श्रेष्ठता का सूचक किन लोगों का श्रेष्टा सूचक है आसरी स्वभाव के लोगों को इसी में उनको संतोष मिलता है इसी में इनको जो उनको जो है अपने आप को तृति होती है कि हमें इतने ज्यादा लड़ाते हैं तो फिर धावा और प्रतिबंध खोजे तो कतम हो पावा और कह अपने करने अपने बराबरी का कोई योद्धा उसे दुनिया में कहीं ढूंढे नहीं मिलता खोजे नहीं मिलता सामने कोई लड़ने को नहीं आता कहते हैं रवि सस्य पवन वरुण धनधारी अग्नि काल अगिन काल जम सब अधिकारी ये सब जितने हैं इन सब से रावण ने जाकर के टकर ली सबको ललकारा जाकर के ये सब दिक्पाल हैं दिक्पालों के नाम है ये सब की सब रवि सस्य पवन वरुण धनधारी वन कुबेर और अग्नि अग्नि काल जम यमराज ये सब जो है ये सब अधिकारी ये सब दिशाओं के अधिकारी है दिकपाल जी जैसे सरकार के अधिकारी होते हैं, ऐसे ही परमात्मा के भी ईश्वर के भी सारे विश्व में नियुक्त अधिकारी ईश्वर सारे जगत का स्वामी है पर है सबका शासक सबका सर्वोपरि ईश्वर है और ईश्वर के अधीनस्थ जितने देवता हैं, वो सब अपने अपने स्थानों पर रह करके अपना अपने व्यवस्था रखते हैं। देवता जो है उनको एक एक देवता को तो एक एक विशेष प्रकार का अधिकार दे रखा गया जैसे आजकल सरकार का है तो कहीं किसी को एक्साइज का ऑफिसर बना दिया गया किसी को इनकम टैक्स का अफिसर बना दिया गया किसी को सेल टैक्स का अफसर बना दिया गया किसी को नगर महापालिका का अफसर बना दिया गया किसी को रेलवे का अफसर बना दिया गया किसी पोस्ट ऑफिस का अफिसर बना आफ दिया गया तो जो जिसका अफिसर है तो उसका अधिकार उसी क्षेत्र में है अब पोस्ट मास्टर जो है वो उसका अधिकार कहाँ है अपने डाकखाने में है अब रेलवे में इंटरफीयर थोड़े कर सकता है इनकम टैक्स में इंटरफियर थोड़े कर सकता है उन सबके जैसे ये सब अधिकारी जितने हैं वो अपने अपने क्षेत्र में हैं, उनको उतनी उतनी सामर्थ है लेकिन जितने भी अधिकारी है सब अधिकारियों के सिर के ऊपर एक अधिकारी बैठा राष्ट्रपत सबका अधिकारी उसके अधीन तो सब जितने गवर्नर वगैरह है और जितने और उसके अंडर में है सब उसी के अधीन है ऐसे एक ईश्वर एक है लेकिन उसके जो है उसी ने अपनी शक्तियों को बांट रखा सारे विश्व भर में अपने अपने स्थान पर ये सब जो है अधिकारी लोग नियंत्रण प्रकृति में संसार में नियंत्रण रखने का कार्य करते हैं इस प्रकार की व्यवस्था है सोनी के, के सबके दिगपालों के नाम गिना दिए इनके किन्नर सिद्ध मनुष्य नागा इन दिक्कालों के अलावा और किन्नर यक्ष लोग सिद्ध लोग मनुष्य लोग है अनेक प्रकार के जितने भी प्राणी है हठ सब के पंथ लागा खटवाने हुए लोग कोई रावण से लड़ने नहीं आए थे लेकिन रावण जबरस्ती जाकर उनसे भिड़ा जाकर कर उनको ललकारा लड़ने के लिए उनको बुलाया उसने तो जैसे कहते हठ गस्ती सभी के पंथ ही लागा सबके रास्ते में वो उसने अड़चन डाली सकते और ब्रह्म सृष्टि जहाँ लगतनधारी की ब्रह्मा जी की जितनी भी है और जितनी भी प्राणी शरीरधारी हैं दसमुख बसवर्ती नर नारी परिणाम हुआ कि सब रावण के बसवर्ती हो अब इसको अध्यात्म की दृष्टि से वैसे विचार करते रहे तो मोह ने जो है सारे विश्व को तो अपने बस में कर रखा है सब मोह के अधीन सब हैं जितने भी शरीरधारी हैं माने जितने भी जीव हैं प्राणी जितने भी हैं वे सब शरीरधारी और वह सत्य सब मोह के बस में हैं इसलिए कहते हैं कि रावण ने उनको सबको बस में कर दिया वैसे तो मोह लगता है एक हमी को मोह है और उसमें मोह की थोड़ी शक्ति लगती है और समझते कि अपने मोह को जब चाहे तब तो छोड़ दें और मोह कोई खास बात नहीं है ये तो मन की बात है लेकिन जब उस मोह की महिमा को देखें इसने सारे दृश्यों को बस में कर रखा है और सब लोगों को लड़ा रहा है भटका रहा है दुखी कर रखा है तब पता लगता है की मोह कितना शक्तिशाली है अब कोई व्यक्ति मोह को छोड़ करके अपने आत्मज्ञान में आना चाहे मुक्त तो होना चाहे मोह मुक्त तो होना चाहे तो फिर उसको देखो तो पता चलेगा कि मोह से उसकी कितनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी उसे मोह से करो युद्ध करो पराजित से जिस मोह ने सारे संसार को जीत रखा है उससे जीत पाएंगे इतना सब कितना शक्तिशालीन हो उससे जीतना आसान बात नहीं तो ये दिखाते हैं कि देखो ये इसको साधारण मत मानो ये मोह है काम क्रोध विकार हैं इनको साधारण न समझो ये बड़े शक्तिशाली प्रवृत्तियां ये है अपने भीतर घुसी हुई हैं और अपने हमको सबको ये यही पराधीन किए हुए हैं जब मुक्ति की बात आती है तो यही मुक्ति है कि हम जब इसके अधीन हैं तो बस इन्हीं के मोह के अधीन हैं काम के अधीन है क्रोध के अधीन है तो बस यही पराधीनता हमारी है और यही हमारा बंधन इसी के कारण हम शरीर को अपना समझे हुए हैं अपने आसपास की जो शरीर से संबंध रखने वाली वस्तुएं बिकते हैं उनको अपना संबंध समझे हुए हैं उनमें लगाव है उनके बनने बिगड़ने से सुखी दुखी हो रहे हैं ये सम्भव की लीला है वही सब इस प्रकार से कर रहा है जो कहते हैं इस प्रकार से सारी शिष्य जो है वो रावण के बस में हो गए आयुष तरह सकल भयभीता और सब लोग जो है वो देवता चाहे मनुष्य किन्द्र कोई भी हो ये सब रावण की सेवा कर रहे हैं आयुष करें मैंने आज्ञा का पालन करते हैं रावण जैसा कहता है वैसा ही उनको सबको करना पड़ता है आयुष करें सकल भयभीता भयभीत हो करके मैंने डर के मारे उसके आज्ञा का पालन करते हैं उनके अधीन ये आधीनता का सूचक है जब व्यक्ति मोह के अधीन होता है तो मोह जैसा आदेश करेगा वैसे ही करना पड़ेगा और डर लगा रहेगा उसको व्यक्ति तो ऐसा नहीं करेंगे तो ये बिगड़ जाएगा वो बिगड़ जाएगा ये नाराज हो जाएगा वो नाराज हो जाएगा बस ये उसको भय बना रहेगा बराबर और नवा आ चरण विनीता और ये सब देवता जितने हैं ये आकर के और सभी प्राणी आकर के रावण के सामने रोज रोज आकर के उसके चरणों में प्रणाम करते हैं डरते रहते हैं उसके डर के कारण ऐसा नहीं कि रावण बड़ा महान है श्रेष्ठ है बड़ा बहुत अच्छा व्यक्ति है इसलिए सज्जन समझ करके उसको प्रणाम कर ले ऐसे नहीं है उसके डर के कारण से प्रणाम करते हैं अगर हमने रावण को प्रणाम नहीं किया तो रावण के हमारे ऊपर दृश्य पड़ी तो फिर बचेंगे नहीं इसका कारण भयभीत होकर उसको प्रणाम कर पूर्वक नहीं भय के कारण उसका प्रणाम ये तो नमः वहीं आए नित तो चरण विनीता ऐसे फिर कहते हैं भुज बल विश्व बस से करी राके स्वतंत्र कहते हैं उसने अपने भुजाओं के बल से सारे विश्व को अपने वश में कर रखा कोई स्वतंत्र नहीं तब हो गया चक्रवर्ती राजा इस प्रकार मंडली के मन रावण राज्य मंत्र मंडली जितने और राज्य हैं वो उसके अभी जितने राज्य थे तो वो तो मंडल थे मंडल माने जैसे एक देश है उसको कई राज्यों में बांट दिया गया कई नगरों में बांट दिया गया तो वहां वहां के जो अधिकारी वो तो है मंडली एक एक मंडल हो गया उसके अधिकारी हो गए और ये सब मंडल के जितने हैं उनका सबका स्वामी होकर के चक्रवर्ती राजा होकर के सम्राट बनकर इस प्रकार से हो गया अब इसमें तुलसीदास जी रावण की शक्ति का वर्णन कर रहे हैं इसलिए कहीं बीच में ये नहीं बोलते कि सब इतना तो हो गया लेकिन रावण कहीं कहीं हार भी गया था तो वो तो अलग की कथा है अब रावण कहीं हार गया था उसकी बात अभी मत सोचो वो फिर कहीं आएगी अंगद बोलेगा हनुमान बोलेगे तब पता लगेगा कि रावण कहीं कहीं हार गया बाली के बगल में दबारा कहते अभी उसकी बात मत करो अभी ये करो कि रावण जो वो सच चक्रवर्ती राजा हो गया तो कथा कहने का तरीका ये है कि अब चाहे भला हो चाहे बुरा हो उसकी करनी का वर्णन करो तो करते ही चले जाओ करते ही चले जाओ उसकी रावण की बुराइयों का वर्णन करते फ्री करके चले जाओ किस ये जीत का चलागा जाओ चक्रवर्ती राजा होगा कोई नहीं अरा ये बोल <coughs> तो इस प्रकार से रावण जय वो हो सर्वज इस प्रकार से हो जाए <coughs> और, और स्थान आते हैं ये ये कहते हैं चक्रवर्ती राजा हो गया सब उसके अधीन हो गए अयोध्या राज्य का क्या हुआ जनजाद्य का क्या हुआ क्या ये भी उसके अधीन हो गए तो ऐसी फिर शंकाएं होती है तो और और ग्रंथों में तुलसी राजते और ग्रंथों में आता है एक बार राजा रघु थे अब रावण जो है वो इतनी लंबी आयु की हो गई ब्रमा जी के ओर कि अब ये रघु के समय में भी है दिलीप के समय में भी है दशरथ के समय में भी है राम के समय में भी है अब इतने दिनों तक इसका ये अत्याचार चक्रवर्ती रहा और बहुत दीर्घायु क्योंकि तो प्रताप भव है ना पिछले जन्म का जो ये चाहता था की हमारे जो वो कल्प कल्प तक मारे जड़ वो हो हमारी आयु बनी रहे और किसी के मारे न मरे तो ऐसे वही रावण को जड़ हो अब ब्रह्मा जी की कृपा से वही प्रदान प्राप्त हो गया तो बहुत पीढ़ियों तक ये रावण चलता रहा तो परिणाम ये हुआ कि रावण के पुत्र हुए पुत्रों के भी पुत्र हुए पुत्रों के भी पुत्र हुए परिवार बढ़ता चला गया बढ़ता चला गया तो विस्तार होता चला गया उधर बीच में एक बार रावण ने रघु के ऊपर आक्रमण कर दिया जब सब इस प्रकार का हो गया ऋषि भी सही तब रघु से लड़ाई होने लगी रावण की तब फिर ब्रह्मा जी आये और उन्होंने मना किया रघु को कि और रावण को भी मना किया कि तुम मत लड़ो रघु से भी ये कहा कि देखो इससे तुम लड़न लगो तुम बड़े शक्तिशाली हो और तुम्हारे सामने ये टिक नहीं सकता ये मर जाएगा लेकिन इसको हमने बरदान दे रखा आगे चल करके जब तुम्हारे ही वंश में भगवान राम अवतार लेंगे तब उसको ये मारेंगे इसलिए तुम युद्ध मत करोगे भाई ब्रह्मा जी के चुप बैठ गए रावण महा से चूंकि दोनों में फैसला करवा दिया ब्रह्मा जी ने तो रावण महा से चलाया अपने घर में आके बताया मैंने रघु को भी जीत लिया हुँ? और अपने आप को विजयी समझ करके आकर के घोषणा कर दी इस प्रकार से तो ये सब घटनाएं बीच बीच में और घट गई अवानतर घटनाएं इसकी इस, इस प्रकार के तात्पर्य कि रावण विश्व विजयी हो गया सबको उसने देख दिया रावण कहीं कहीं पर तो जीत लेता है और कहीं कहीं आपस में जहां देखता है कि जीते नहीं दिखाई देते हैं वहां पर आपस में मित्रता भी कर लेता है लेकिन अपने आप को चक्रवर्ती ही मानता रहता है बाकी जिसे मान शास्त्रार्जुन से मान हार गया राम तो अगर हार गया रावण तो रावण ये नहीं करेगा कि वो उसके उसके कारण अब शास्त्रार्जुन है वो चक्रवर्ती राजा हो जाए ऐसे नहीं होगा तो चक्रवर्ती राजा बनने के लिए देश दुनिया में सब जगह आक्रमण उसने किए नहीं थे वो तो अपने जहां था था और उससे ये हार भी गया तो उससे हार गया लेकिन बाकी सारे विश्व विश्वर वो विजय किए हुए है इसलिए अपने आप को ये चक्रवर्ती ही राजा करके समझता है जो सारे विश्व हमारी विजय हुई इस प्रकार से मंडली कमि रामन राज करे निज मंत्र राज करे निज मंत्र मनमानी ढंग से शासन करता मंत्र तो अपना विचार जैसी उसकी इच्छा हुई उसी प्रकार से वो करेगा वो कहीं न उसको नीति से मतलब न कहीं धर्म से मतलब न किसी कानून से मतलब न भलाई से न बुराई से क्या उचित है क्या अनुचित है इससे कुछ मतलब है उसके मन में जो नियम आ गया जो उसने ठीक समझा बस उसी प्रकार से वो शासन अपने चलाता है देव यक्ष गंधर्व नर अब आगे ये भी बताते है कि देखो रावण का मंधुद्री से तो विवाह हो ही गया था लेकिन अब वो उसके उसने फिर जब सब जगह आक्रमण किए और विजय प्राप्त की तो उस विजय के बाद में क्या किया कि वहां वहां उन उन लोगों की पुत्रियों के साथ में उनको ले आया जीत करके और उनके साथ भी विवाह कर लिया अब उसके विवाह किनसे किनसे हो गए देव देव पुत्रियों से यक्ष यक्ष पुत्रियों से गंधर्वों की पुत्रियों से नर किन्नर नाग इनकी कुमार के मन इन सबकी पुत्रियां जितनी थी उन सबसे जो है जीत बरी निज बाहुबल उनको जब राजा तो उनको सबको जीता तो उनकी राजकुमारियों को भी आया और निज बाहुबल उनको जीत करके अपने बाहुबल से बहुत सुंदर बरनारे अब उसकी बहुत सी स्त्रियां हो गई इस प्रकार से तो ये अब वो हो अब जब चक्रवर्ती राजा अब देखो उसकी सारी जितनी भी करणी कृति जितना भी है सब उसमें निरा ही भौतिकता है और जितने ही भौतिक समृद्धि है समृद्ध तो दुख में चक्रवर्ती राजा हो गया बहुत बड़ी बात हो गई अब लंका में उसकी राजधानी बनी हुई है सोने की लंका है ये भी बहुत सुंदर की बात है अब अपनी उसकी महिमा का निवास स्थान भी सुंदर हवाई जहाज भी उसके पास उसके सारा सब जितने भी राजा लोग सब भी उसके अधीन विवाह भी उसने कर लिए इस प्रकार से सैकड़ों विवाह भी कर लिए तमाम स्त्रीय भी हो गई तो ये सब इसमें आध्यात्मिक आध्यात्मिकता कितनी ये सब बातें भौतिक भौतिक है ये सारे भौतिक समृद्धि के लक्षण है इन्हीं में लोग बाग अपनी आपकी महिमा समझते हैं तो जो भौतिक समृद्धि की जो महिमा है जिस जिसको श्रेष्ठता समझते हैं वो रावण ने सब कर ली अब इस कथा के बाद एक बात ये भी दिखाते हैं कि दुनिया में रावण के बाद में जैसा रावण भौतिकता में समृद्धि संपन्न हुआ आजकल कोई दुनिया में है इतना नहीं होगा रावण जैसा कोई है और कोई अपने को कहे मेरे पास बहुत मेरे पास ये भी मैंने ये भी कर लिया वो भी कर लिया तो क्या कर लिया रावण के सामने तो तुम्हारा पासन भर भी नहीं लेकिन उनसे पूछा कि रावण ने जितना कर लिया उतना तो रावण ने सबके अभिमान कर दिया तक कोई रावण जैसा कोई हो जाए इतनी शक्ति किसी को हो जाए कोई नहीं हो पाए उसके बाद प्रेता युग आया भगवान कृष्ण ने अवतार लिया उस समय भी निशाचरी कार्य देश भर में दुनिया भर में होने लगा लेकिन रावण के जैसा कोई मंडलीक नहीं था सब जितने मंडली तो को चक्रवर्ती राजा हो ऐसा समय कोई रावण जो है वो सबको जितने भौतिकता के दुराचार भ्रष्टाचार के जितने भी महान से महान व्यक्ति हो सकते हैं अपने क्षेत्र में उन सब के लिए चुनौती है कोई उसके बराबर नहीं है ऐसे स्थित की पूरी अब आगे देखो फिर क्या होता उदाहरण इंद्रदीद सन जो कछु सो सब जन पहले ही कर रहे हो, दिन कहूँ आय सु चरित सुनो जो कि न देखत भीम रूप सब पापी, रूप पापी। निश्चर नि कर देव परितापी उपद्रव करहींपद्रवसुरिकाया नान रूप धरह करी माया जय विधि हो धर्म निर्मूला सो सब करें करहींद प्रतकूला जहीं जहीं देश धेन दुझ पावी नगर गांव पुरे आग लगावी सुबह आचरण कतहु नहीं होई देव विप्र गुरु मानन कोई नहीं हर भगति यज्ञ तप ज्ञान सपनों सुनियन वेद पुराणा जप जोग विरागा तपमक भागा श्रवण सुनई दस सीसा आपुन उठ भावई न पावे घर सब घालई सी ा भा संसारा धर्म नहीं काना धर्म सुनियन कााना तेह बहुविधि देश निकाश जो कह पुराण वरण जाये घोर जो घोर साही सापर प्रेत दिन के पाप कवन मिति सियावर राम चन्द्र की सब सन्तन की अभियात याद कहें रावण ने अपना दरबार किया और सबको तो फिर उसके बाद में युद्ध के लिए भेज दिया सब देताओं में और स्वयं अपना भी युद्ध करके चला तो पहले तो वर्णन हो गया रावण ने क्या क्या किया उसकी कथा का वर्णन हो गया और इंद्र को भेजा गया था उसको मेघनाथ को भेजा गया था इंद्र से युद्ध करने के लिए लोक वहां जाने के लिए देवलोक है तो उसने क्या किया अब उसका वर्णन कर देते यहाँ पे संक्षेप में इंद्रजीत जो कुछ कहे हुत उसका नाम यहाँ इसलिए पड़ गया क्योंकि अब वो जिसकी कथा कही जा रही है वो इंद्रलोक में हो भी आया इंद्र को जीत भी लिया है इसलिए उसका नाम मेघनाथ की जगह में इंद्रजीत बोल लिया तो इंद्र को उसने जीत लिया उससे मेघनाथ से जो कुछ पहले कहा था रावण ने सो सब जन्म पहले ही कर रहे हो उसने ऐसा मानो ऐसा कि उसने पहले ही कर लिया हो पहले कर मैंने उससे देर नहीं, नहीं लगी करने में मुहावरात इस प्रकार का है कि जैसे काम था तो उसने पहले ही कर रखा पहलीकरण हमें रख देर नहीं लगी झटपट हो गया उसका और दूसरी बात ये भी है कि मोह को तो सारे विश्व करने के लिए निकलना पड़ा और इतना सारा करना पड़ा लेकिन काम ने तो सारे विषय के ऊपर विजय पहले ही कर रखी थी जब को काम से कहा गया कि जाओ उसके शत्रु तो ऊपर विजय करो तो ये सचाते अच्छा बस वो इतना भर देखने गया था कि सबके ऊपर हमारा आधिपत्य है कि नहीं आधिपत्य तो पहले ही था उसके ऊपर करके कर सब सबके ऊपर विजय कोई नहीं बचा। तो ये कहते हैं कि प्रथम सो सब जन पहले ही कर रहे हो और प्रथम ही जिन्हें कहूँ सुदीना सु कर चरित्र सुनो जो की ना ये तो इंद्रजीत की बात इतनी संक्षेप हो गई बाकी और जो जो, जो, जो निषाचरों को उसने आदेश दे रखा था कि तुम जा जा कर कि ये, ये करो यज्ञ न होने देना कहीं भी विप्रभोजन न होने देना कहीं जब न होने देना इस प्रकार के करने के लिए उनको सबको भेजा था उन सा ने जाकर के कि क्या किया तो प्रथम ही जिनकर आयुष दीना जिनकर चरित्र सुनो जो कीना उन्होंने क्या किया सब बताते हैं देखत भीम रूप सब पाती वह सबने साह बड़े भयंकर रोक और सब पाप कर्म प्रवृत रहने वाले निश्चय निकर देव परतापी निश्चय निकर समूह उन निशाचरों का वो समूह और सब देवताओं को दुख देने वाले कष्ट देने वाले वो सब निशाचर करें उपद्रव असर निकाया और वे सब उपद्रव करने लगे उपद्रव करने लगे अब जब राजा का ही आदेश मिल गया तो जाओ उनको सबको मारो उठाओ उनको कहीं किसी प्रकार से कोई धर्म का कार्य न करने दो तो ये जाकर के खूब पत्र मचाने लगे असुर निकाय मैंने ये सब असुरों के निशाचरों के समदाज समाज झुंड के झुंड चले और सब इस प्रकार से उपद्रव करते चले जा रहे नाना रूप कर माया और ये तरह तरह के रूप धारण कर लेते हैं माया से मैंने छद से उनके रूप नाना प्रकार के रूप धारण कर लेते हैं ये सब इनके चरित्र बताते हैं देखो निशाचर कैसे होते हैं वो सब बताते है उपद्रव करने वाले निशाचर है दूध को पीड़ा पहुंचाने वाले ये सब निशाचर है नाना रूप धारण करने वाले ये सब निषाचर है नाना रूप इसलिए कपट पूर्वक कि अपने रूप को छिपाने के लिए एक रूप बदल करके दूसरा रूप धारण कर लिए जिससे हमें कोई जान न पावे ये सबने साचरी प्रवृत्ति है और जे ही विधि हो धर्म निर्मूला और सो सब करें वेद प्रतिकूला और जो धर्म के विरुद्ध आचरण करे और जो लोग धर्म के मार्ग पर जाते हैं उनकी भी उड़ावे और धर्म का कार्य न करने दे इसके मान्य वो सब निशाचर है ये लोग क्या सब करते हैं जिससे हो धर्म निर्मूला धर्म निर्मूल हो जाए मान धर्म का नाम न रह जाए पर प्रतिविव्य सब समाप्त हो जाए न धर्म रह जाए न नीति रह जाए नीति और धर्म ये अपने अध्यात्म के मूल आधार में सबसे पहले नैतिकता की शिक्षा संयम व्यक्ति रखे नैतिक आचरण करे फिर उसके बाद में धर्म की शिक्षा व्यक्ति जो है अधर्म को छोड़ करके धर्म के क्षेत्र में आ गए ये उसके आगे की सीढ़ी है तो धर्म के क्षेत्र में भी आगे बढ़े व्यक्ति तो निष्काम कर्म करे परोपकार सेवा के कार्य करे ये तो उससे अगली सीढ़ी है उसके आगे फिर संसार के विषयों से व्यस्त होकर के भगवान की आराधना उपासना करे ये और आगे की सीढ़ी है उसके बाद फिर भगवान परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करे ये और आगे की सीढ़ी है तो एक रंग जो सब सीढ़ियां हैं जिसमें से इसमें से सब निषाचरों के लिए असरों के लिए सब बढ़ते हैं उनको ये सब कोई पसंद नहीं वो सब इनका विनाश करने के लिए ये सब कोई नहीं होना चाहेगा। बाकी ये कि अगर कहीं नीति हो गई धर्म हो गई और कहीं अध्यात्म के कहीं कोई भी अंग रह गया जब तक उपासना इत्यादि रह गई तो ये निशाचर कमजोर पड़ते हैं इन निशाचनों के ऊपर इसका जो है दबाव पड़ता है यदि कोई व्यक्ति उपासना करने लगे तो मोह कमजोर पड़ने लगेगा क्रोध तो कमजोर पड़ने लगेगा तो लोग कमजोर पड़ने लगेगा और ये सब निशाचर कमजोर पड़ेंगे जब करने से तब करने से तो इन निशाचर क्यों करने देंगे एक व्यक्ति ने ध्यान करना शुरू किया भीतर बैठे हुए निशाचर को अच्छा नहीं लगा उसने कहा यह ध्यान करेगा तो तो बड़ा गर्व हो जाएगा उसने उपद्रव करना शुरू कर दिया मन को डिस्टर्ब कर दिया और उसके मंदिर ये कह दिया उसके बोल दिया कि देखो ये कोई अच्छी बात नहीं है और अगर तुम ध्यान करोगे तो तुम्हारा विनाश हो जाएगा बस अब उसको डरा दिया अब उसने दूसरे दिन से दो चार दिन के बाद ध्यान करना बंद करोग अपने भीतर भीतर इस प्रकार के इन लोग हैं वो इन साधनाओं में बाधा डालते रहते हैं क्योंकि दोनों में विरोध है साधना करेंगे तो दैवी संपत्ति बढ़ेगी दैविक संपत्ति बढ़ेगी उनकी शक्ति बढ़ेगी तो आसुरी संपत्ति घटेगी तो आसुर क्यों करने देंगे इस प्रकार के? नहीं, तो नहीं करने देंगे तो इसलिए कहते हैं कि जय विद हो धर्म निर्मूला सो सब कर वेद प्रतिकूला वो वे सब वही करते हैं जो धर्म के विरुद्ध हो और वेद प्रतिकूला के माने है वेद के विरुद्ध हो माने वेद धर्म एक बात है वेदों में तो धर्म की शिक्षा है अगर वेद के अनुकूल करेगे तो धर्मानुसार आचरण करना पड़े जब वेद को नहीं मानते तो धर्म को भी नहीं मानते हैं। तो इसलिए जो है उनके विरुद्ध आसरण ये सब करने लगे और जही जही जही जी देश देरू जुझाव ही और सब जगह घूमते फिरते हैं देखते हैं जहां कहीं वो उन्हें गऊ है ब्राह्मण है इस प्रकार की ये प्राप्त होते हैं तो नगर गांव पर आग लगा चाहे वो गाँव हो चाहे नगर हो उसमें वे आग लगा देते हैं आग लगा दी जब आग लग जाएगी तो गु भी मर जाएंगे ब्राह्मण भी उसी मर जाएंगे हो जाएगी इसलिए उनको सबका विनाश करते हुए घूमते हैं <coughs> ये धर्म के रक्षक है गौ भी धर्म के रक्षक है और विप्र भी धर्म के रक्षक है जो धर्म के रक्षक हैं, उनका उन्मूलन पर। विप्र धर्म के रक्षक इसलिए हैं? कि वो वेदों को पढ़ेंगे उसमें जो धर्म की शिक्षा है धर्म की जो अच्छाइयाँ है गुण है उनका प्रचार करेंगे लोगों को स्वयं धर्म पर चलेंगे अन्य लोगों पर धर्म चलने के लिए प्रेरणा देंगे तो ऐसे लोग जो हैं ये धर्म का प्रचार करने वाले ये धर्म की शिक्षा देने वाले ये धर्म के मार्ग पर चलने वाले इन असरों को क्यों अच्छे लगेंगे ये तो इनके विरोधी होंगे ही होंगे अगर ये सब वेद के अनुसार धर्म के अनुसार व्यक्ति लोग बात चलने लगे तो फिर काम क्रोध तो इत्यादि इन लोग इत्यादि इन सबकी इनका जीवन दुर्लभ हो जाए ये सबके सब, सब दुर्बल हो जाएंगे मरण प्राय हो जाएंगे इसलिए ये अपने बचाने के लिए शक्ति को बढ़ाए रखने के लिए वेद वृद्ध आचरण करते हैं और वेद के जो वेद वृद्ध आचरण करते हैं उनका तो समर्थन करते हैं और जो वेद के अनुकूल आचरण करने वाले हैं उनसे युद्ध करते हैं झगड़ा करते हैं लड़ाई करते हैं मारते हैं एक उपाय ये बहुत अच्छा कि की आप गाँव भर में अगर मान लो एक ब्राह्मण का गांव कोई हो तब वो कहाँ तक सबको मारते फिरे चारों तरफ से आग लगा दोगा उनकी छुट्टी अपने आप मर के सब खत्म हो गए आगे बढ़ो दूसरी जगहों को देखो इस प्रकार से यह है आग लगाते हुए आगे बढ़ते हैं शुभ आचरण खत्म नहीं हुई कहते हैं अब उनके कारण से एक तो वैसे ही लोग बाग सुबह आचरण कम करते हैं और फिर जहाँ ये हो इस बात का प्रचार होने लगे कि धर्म विनाशकारी है जो धर्म के मार्ग पर चलेगा उसका जीवन जो है वो खतरे में है अगर धर्म और नीति के अनुसार चले गो चलेंगे तो जिंदा रहना मुश्किल है किसी व्यक्ति से कहोगे भाई तुम धर्म के और नीति के अनुसार क्यों नहीं चलते आज के जमाने में जो है वो बड़ी अनिद फैली हुई है बड़ा धर्म फैला हुआ अरे कहा कि अगर धर्म के अनुसार चलने लगे तो भूखों मर जाएंगे अब जब भूखो मर जाने के डर है तो भला धर्म के मार्ग कर कैसे चलेगे तो ये डर कहा से पैदा हुआ ये ये निशाचरों ने पैदा कर दिया जो आस जितने निशाचर थे जो मार मार के खा रहे थे सब अनित के द्वारा धन अर्जित कर रहे थे एक दूसरे का हड़प रहे थे उन्हीं से प्रेरणा मिली हार गए मान जब व्यक्ति निषाक्षरों के सामने हार जाता है तब ऐसे ही बोलता है कहता धर्म से काम नहीं चलेगा अब आजकल जमाना तो अधर्म का है ऐसे रावण के समान कहने लगे लोग आजकल तो राजा तो रावण है, है? आजकल के जमाने में धर्म करने से गुंजाइश नहीं बेज पढ़ने से काम नहीं चलेगा यज्ञ करने से काम नहीं चलेगा मारे जाएंगे जिंदा रहना आया तो ये सब छोड़ दो ये स्थिति होगी उस समय सुबह आचरण खत्म नहीं हुई कहीं कोई शुभ आचरण कहीं बात ही देव विप्र गुरु मान न कोई और फिर वहां पर देवताओं को विप्रों को गुरुओं को इनके लिए मान न कोई मानी इनकी मान्यता नहीं देगी पूछ नहीं लेगा वैसे जब धर्म का प्रचार होता है तब इनकी सबकी आवश्यकता देवताओं की पूजा मंदिर करें उनकी पूजा हो यज्ञ हो आवतियां दी जाएं, तो, तो धर्म का प्रचार हो शुभ लोग बाग, यज्ञ देव का दर्शन करें उनको प्रेरणा वहां मिले कि हमें धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए ये मंदिर इत्यादि हैं या भवन यज्ञ इत्यादि हैं इन सबसे जन साधारण को प्रेरणा मिलती है धर्म का स्मरण आता है धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिलती है अगर ये सब न हो इनका सबका उच्छेद कर दो तो बस उसके बाद में किसी को धर्म पता ही नहीं धर्म क्या है उसकी तब ही नहीं जाएगा उनका तो इन्होंने सबने इस प्रकार से कर दिया कि न देवताओं को मानते हैं न विप्रों को मानते हैं और न गुरु को मानते हैं इनकी कहीं कोई मान्यता नहीं इनकी मान्यता तो धर्म के क्षेत्र में तीनों की मान्यता धर्म के क्षेत्र में है अध्यात्म के क्षेत्र में गुरु की भी मान्यता है लेकिन अध्यात्म के क्षेत्र में जो न, नहीं आना चाहते वो गुरु को भी नहीं मानते क्यों नहीं है अब कोई लोग तो अध्यात्म के क्षेत्र में केवल इसी तरह से नहीं आते कि धर्म के क्षेत्र में आएंगे तो हमें विपरों को मान्यता देनी पड़ेगी विपरों को मान्यता कैसे दें सबसे बड़ी मान्यता तो हमारी है हम विपरों को मान्यता देने लगेगे तो फिर कैसे हमारा अहंकार चलेगा फिर कैसे हमारा घमंड चलेगा इसलिए जो जो है ये विप्रों को मान्यता देने के भय से धर्म के मार्ग में नहीं आते अगर वो कराते भी यज्ञ कराएंगे कभी कभी तो यज्ञ जैसे गीता में भगवान कहते हैं सोलह अध्याय में ऐसे लोग आश्री स्वभाव के लोग भी यज्ञ करा देंगे लेकिन यज्ञ करने के लिए स्वयं बैठेंगे नहीं ब्राह्मण को बुलाएंगे किसी को पैसे देंगे मैंने नौकर रखेंगे और नौकर रख करके उसको यज्ञ करवा देंगे यदि यज्ञ कर देना है हमारे नाम से पैसे दे दिए उसने आप न यज्ञ के पास गए न यज्ञ से कोई मतलब न यज्ञ के समय में जो उपदेश शिक्षाएं होती हैं ना उनको सुनने से कोई मतलब उनसे अलग दो उनके नाम से यज्ञ हो रही है अब ये अविध पूर्वक यज्ञ है भगवान ने फिर वो बताया कि देखो एक विधि पूर्वक यज्ञ होती एक अविध पूर्वक यज्ञ होती है अविध पूर्वक यज्ञ व्यक्ति को फल नहीं देते रामायण में भी देखते हैं कि कहीं कहीं यज्ञ लंका में अविध पूर्वक होती है रावण भी यज्ञ करा देता है मेघनाथ भी यज्ञ करा देता है इस प्रकार के जब यज्ञ होते हैं उसमें तो वे अविधपूर्वक यज्ञ हैं उन अभिधपूर्वक यज्ञों को विध्वंस करने के लिए उनको उनको भंग कर दिया है यज्ञ ऐसी यज्ञ से कोई फायदा नहीं है <ंक्ष्थ> तो ये सबके सब्ज ये है आप देखो इनको आसरी प्रवृत्ति व्यक्तियों की क्या है दैवी प्रवृत्ति क्या है और इन दोनों में विरोध किस प्रकार से होता है और कैसे इनका व्यवहार चलता है आपस में ये सब उसी का वर्णन करने के लिए बता दिया कि देखो देव बिप्र गुरु मान न कोई ये कोई मानता ही नहीं इनको सबको विप्रो को नहीं मानता तो धर्म का भी महत्व नहीं समझ में देवताओं को नहीं मानता तो उपासना नहीं कर सकता गुरु को नहीं मानता तो उसे परमात्मा को नहीं जान सकता और ये अध्यात्मिक क्षेत्र के जो मुख्य मुख्य पॉइंट हैं वो तीनों के लिए तीन ये अधिकारी हैं उनके पास नहीं जाएगा तो उसे अध्यात्म का जो वो वंचित रह जाएगा नहीं हर भगति यज्ञ तप ज्ञान उसका परिणाम ये हुआ है यदि देव विप्र गुरु को कोई मानता नहीं तो नहीं हर भगत और यज्ञ और तप और ज्ञान ये भी सब नहीं है अब इनका संबंध दोनों को जोड़ दो यज्ञ देवताओं के लिए कराने वाले विप्र लोग जब इनको विप्रो की मान्यता नहीं तो यज्ञ भी नहीं हो सकते देवताओं का पूजन भी नहीं हो सकता अगर जो गुरु को नहीं मानते तो फिर हरि हरिभगत भी नहीं हो सकती ज्ञान भी नहीं हो सकते इस प्रकार से देखते हैं कि चूंकि ये देव विप्र गुरु को मानते नहीं ये साधन रूप है तो साध रूप में जो हरिभक्ति है यज्ञ जग सब ज्ञान इत्यादि हैं, ये सब भी नहीं हो सकते इनके ये साधनाएं भी नहीं बन सकती एक और ये प्रेरक तत्व तो है विपराधी इनकी सहायता लेकर के किए जाते हैं और दूसरे ये है साधने इस प्रकार के जो ये है ये ज्ञान है तप है इनके द्वारा व्यक्ति आध्यात्मिक विकास होता है तो ये सबके सब, सब अवरुद्ध हो गए ग्राम उनके राज्य में नहीं हो पा रहे हैं जहां पर मोह होगा काम प्रोभारी होंगे इनका आधिपत्य जमा होगा इनकी श्रेष्ठता जहाँ होगी वहा पर ये सब व्यक्ति जो है चाहे समष्ट में हो चाहे दृष्टि में हो व्यक्ति के साथ में भी यही होगा फिर वो व्यक्ति अपने मोह के कारण से अपने अभिमान के कारण से रावण की तरह से अगर मोह हुआ कुंभकर्ण की तरह से उसमें अहंकार हुआ मेघनाथ की तरह से अगर उसमें काम की प्रबलता हुई तो ऐसा व्यक्ति जो है वो हो को, को मान्यता नहीं दे सकता देवताओं को मान्यता नहीं दे सकता गुरु के पास नहीं जा सकता ये सब उसके करने के लिए उसके लिए ये रास्ता अवरुद्ध हो जाते हैं जब ये नहीं कर पाएगा तो फिर आपने बैठा हुआ दूर दूर यही कहेगा किसने स्वर्ग देखा है किसने नरक देखा है किसने परमात्मा को देखा है कहाँ परमात्मा है दिखाओ कहाँ परमात्मा है ऐसे करके वो दूर खड़ा ऐसे ही बोलता रहे बाचालता की बातें इस प्रकार की व्यक्त की बातें बाते करता रहे जो उसको जानने की परमात्मा को स्वर्ग नरक के जानने और समझने के प्रमाण जो है उनके पास ही जब नहीं जाएगा तो उसको क्या इन सबसे भड़ू? उनको सबक उनका तिरस्कार करके रहेगा दूर खड़ा रहेगा सपने में सुनी ना वेद पुराण और कहीं भी सपने में भी वेद पुराण सुनने में नहीं आते वेद पुराण जितने हैं ये भी धर्म के उपदेशक है उपासना के ज्ञानी के ये ग्रंथ है ये तो अब देखो विक जो है ये सहायक तत्व है वो भी नहीं वेद पुराण आदि जो जिनके द्वारा ज्ञान होता है वो ग्रंथ सहायक तत्व वो भी नहीं साधना के रूप में जो यज्ञ जप तप उपासना ज्ञान ये साधनाएं वो साधनाएं भी नहीं तब तो इसके मना ये हैत्म पक्ष बिल्कुल कदम एक एकदम भौतिक भौतिक पक्ष निरा भौतिकवादी अब कोई कि ऐसा होता ही नहीं कि निरा भौतिकवादी हो ऐसा नहीं निरा भौतिकवादी होता और इतना भौतिकवादी इतना भौतिकवादी कि उसको धर्म की तो बात क्या नीत से भी सरोकार नहीं नीति तो धर्म से भी संकुचित और तो प्रारंभिक बात है नीति की माने व्यवहार करने में थोड़ा सा इतना रखो कि हम दूसरे को धोखा न दें दूसरा हमें धोखा दे कम से कम इतनी नीति तो अपनाओ वो भी नहीं वो ये है कि दूसरे लोग तो हमको धोखा न दें दूसरे लोग तो हमको हानि न पहुंचाएं लेकिन हमें पूरा अधिकार है की हम चाहे जितने लोगों को ठगे चाहे जितने लोगों को मारे चाहे जितने लोगों को काटे चाहे जितना कुछ भी करें लेकिन हम स्वतंत्र हैं उसके लिए क्या आप कहेंगे ऐसा कोई नहीं होता है इसके माने आप अखबार पढ़ते नहीं जो अखबार न पढ़े तो बोल सकता है, है? वो अपने कमरे में बैठा रहे तो वो देखता रहे टीवी ने देखे अखबार ने देखे रेडियो ने सुने तो वो तो अपने घर में कमरे में बैठे हुए कह सकता है ऐसा कोई नहीं बता लेकिन अगर इनको पढ़ता हो कोई अगर वो लिस्ट बनाने को तैयार हो तो इतना उसे कागज नहीं मिलेगा जिस पर के लिस्ट तैयार करना है। आखें खुल जाएंगे इसकी दुनिया में क्या जब जोग बिरागा तप मक भागा श्रवण सुनई दस सी सा जहां कोई सुनता है कि दस सी सारा मोरू भी निशा करा सब भूल गए जब जोग पेरागा तप मत भागा ये सब भाग खड़े होते कोई जब कर रहा मोह आसक्ति के कारण से माने उसको धन में परिवार में कहीं अन्य आसक्ति है तो जब करते करते व्यक्ति जब छोड़ के भागे अब देखो ये प्रवृत्तियों का वर्णन है इस प्रकार कि यहां जब छोड़कर के भागेगा ध्यान कर रहा है बैठा तो ध्यान छोड़ के भागेगा ध्यान करता भी है बैठा भी रहे तो ध्यान कहां जाएगा वो जहां उसकी आसक्तियां हैं जहां उसका मोह है वहीं मर रहा है वहीं घूमेगा परमात्मा नहीं गई भाग गया जो वैराग्य भाग गया वैराग्य भी ये सब जितने भी हैं कि अध्यात्म के पक्ष की बातें हैं, जब है योग है वैराग्य है तपस्या है मक माने यज्ञ हो गया ये सब जितने भी हैं, ये साधन आध्यात्मिक विकास के साधन हैं, और जहां व्यक्ति के हृदय में बैठे हुए काम क्रोध लोग वो इस प्रकार के विकार घुसे बैठे हुए हैं ये सब करने नहीं देते अब कोई व्यक्ति अपने अंदर सोचे कि हमको सफलता नहीं मिलती हम इतना करते नहीं बनता जब करते हैं तो जब में मन नहीं लगता ध्यान करते हैं ध्यान मन नहीं लगता पूजा करते हैं पूजा में मन नहीं लगता अरे निशाचर करने दें तब कर पाओगे वैसे अब आजकल तो हमने चित्र इस प्रकार से देखे जैसे गौतम बुद्ध का भी कई कई मूर्तियां हैं उनमें चित्रे गौतम बुद्ध ध्यान में बैठे हुए हैं और सब निशाचरों की मूर्तियां बनी हुई चारों तरफ तो हम मड़वा रहे हैं उनको और उनको ध्यान में बैठने नहीं देते <स्थाँगा> तो ये इस प्रकार के जो है ये है चित्र भी इस प्रकार के मैंने वो भावात्मक चित्र को इस प्रकार चित्रित कर दिया तो उनमें विकराल रूप धारण के बड़ी बड़ी दाढ़ों वाले बड़े बड़े शींग वाले इस प्रकार के चारों तरफ जो है वो घूम रहे हैं किसी किसी की ज्वाला निकल रही है कहीं किसी के अग्नि की तरह से उनमें ज्वाला निकल रही है कहीं किसी प्रकार के ऐसे रूप चित्र में बना दिए चारों तरफ जिससे व्यक्ति को ध्यान आवे कि हम जिस ध्यान साधना में जिस पूजा पाठ में जिसमें लगे हुए हैं इसमें ये निशाचर हमको लगने नहीं देते तो जब जोग विरागा, जब तब हम आगा श्रवण सुनई दस फीसा आकड़ूठावई रहे न पावई और धर सब घालई और जहाँ रावण को ये सुनाई देता है कि इस प्रकार की यज्ञ हो रही है तो रावण क्या करता रावण तो वैसे राजा होने के नाते उसे आदेश देना चाहिए जाओ देखो तुमको बताया सके यज्ञ कोई ना करने पा रहे हो कैसे यज्ञ हो रही है देखो जाकर तो रावण को ये कहने की फुर्सत नहीं उसको इतना ज्यादा क्रोध आता है कि आदेश देने के लिए उसे मौका नहीं मिलता वो झट गदा उठा कर चल देता है और वो सोचता है कि हमने पहले लोगों को मना कर रखा था कि किसी को एक मत करने देना इन लोगों के ऊपर विश्वास के ये लोग नहीं हमें स्वयं अपना काम देखना पड़ेगा ऐसे सोच करके गदा उठा करके वो स्वयं भाग करता है दौड़ करता आप ही विद्ध आ अपने ही स्वयं उठ करके दौड़ता और रहे नपावे। रहे है उनको सब कुछ उनके उनका जितनी बेद पड़ रहे होंगे पन्ना न फाट टूटकर सब फेंक देगा उनको इस प्रकार से विध्वंस कर देगा अस भ्रष्टिया चारा धा संसारा अब इस प्रकार से सारा संसार भ्रष्ट हो भ्रष्ट के माने जो धर्म से विमुख हो जाए मनमानी आचरण करने लगे ऐसे व्यक्ति को कहते हैं भ्रष्ट के आचरण, धर्माकूल आचरण नहीं है नीति युक्त आचरण नहीं है उसका आचरण भ्रष्ट आचरण है, इसीलिए कहते हैं भ्रष्टाचरण के माने भ्रष्टाचार तो भ्रष्टाचार अस आचारा माने भ्रष्टाचार फैल गया भार संसारा सारे संसार में और धर्म सुनिए नहीं का और कानों से कोई धर्म की बात अब सुनता भी नहीं कहीं धर्म सुनाई नहीं देता धर्म की चर्चा भी नहीं दिखाई देती ना धर्म की महिमा कोई बोलता है जहां कहीं सुनाई देगा तो यहीं दिखाई देगा कि धर्म बहुत खराब चीज है धर्म के कारण ही हमारा देश विनाश को प्राप्त हो गया है धर्म बिल्कुल त्याग देना चाहिए धर्म के कारण ही आपस में लड़ाई झगड़ा होती है सब व्यक्तियों का जो पतन धर्म के कारण ही हुआ है जितना समाज का पतन हुआ है वो सब धर्म के कारण ही हुआ है बस यही चर्चा सुनाई तो क्या करना चाहिए खूब का होना चाहिए मन मानी करो जो ग्रंथ भ्रंथ सब जो परंपरा उनका कोई नियम नियम कुछ नहीं है साथ जो कुछ आचरण मन मानी जहाँ जो तुम्हारा बस चले जो करना हो करो ये सुनाई धर्म की मान्यता ही समाप्त हो गई दास भ्रष्टाचारा भाषण सारा धर्म सुनिए नहीं ताना मान धर्म की तो बात तो बात ही देखे काम से भी नहीं सुनने का मिलता ही बहुत त्रास है कि उसको तो रावण बहुत त्रास देता है देश से भी निकाल देता है जो कहे वेद पुराण वो जानता ये वेद पुराण तो धर्म के मूल है जब तक ये ग्रंथ रहेंगे तो हो सकता है आगे चलकर के फिर धर्म जागृत हो जाए कहीं ये पुस्तक पढ़ी नहीं धर्म की पुस्तक वेद है प्राण है और कहीं उसके बाद में चल करके कोई व्यक्ति ने निकाल के भी देखा हे तो उसमें बहुत अच्छी बातें लिखी और फिर उसने धर्म का प्रचार कर दिया तो फिर धर्म बढ़ जाएगा और हमारे साचरी जितना कि आधिपत्य है सबका सब, सब नष्ट हो जाएगा इसलिए इसको रहने मत दो ने पुराण रहने दो न इनके पढ़ने वालों को रहने दो इनको सबको भगा ये बात है तो रावण की सब यहाँ तक जो है वो रावण ने क्या क्या किस प्रकार की उसकी करनी थी कैसी मान्यता थी कैसा उसका शासन था ये सब यहां तक दिखा दिया तो कहते हैं कि वर्ण न भोर अन्य जो करेंगी वे बड़े शक्तिशाली दिशाचर घोर है कहते हैं उनको कितनी अनिच करते हैं वो वर्ण नहीं करते नीति शब्द अभी तक नहीं आया था तो उसको भी बोल दिया धर्म धर्म तो बहुत बोल रहे थे लेकिन धर्म तो धर्म रहा नीति भी नहीं <coughs> भारतवर्ष के अनेक दर्शन है फिलोसफी डिफरेंट फिलोसफीज है उन सब फिलोसफीज में फिर धर्म की चर्चा ली है एक फिलॉसफी ऐसी है जिसे चार दर्शन कहते हैं चार दर्शन जो है तो उसमें परलोक वाली नहीं है न ईश्वर को माने न परलोक को माने केवल जिस जन्म शरीर जन के से जन्म हुआ शरीर से लेकर के शरीर का अंत हुआ बस उतना ही जीवन है और इसमें जो सुख है वो शारीरिक सुख विषयों का सुख इंद्रियों का सुख यही वस्तु सुख है किसी को अर्जित करो प्राप्त करो तो ये है चार बात मत भी दो प्रकार का है उसके दो भाग कर दिए डॉक्टर राधाकृष्णन ने उसके दोनों भागों के नाम इस प्रकार रखे स्किल्ड मैटेरियलिज्म और अनस्किल्ड मैटीरियलिज्म अन अनस्किल्ड मैटीरियलिज्म और दूसरा स्किल्ड मेटीरियल अनस्किल्ड मटेरियल मेटीरियल माने वो चार बात जिसमें की नीति के लिए भी कोई स्थान नहीं वो अनस्किल्ड है क्योंकि उससे तो फिर व्यक्ति अनैतिकता के कारण तो अपने आप ही अपना विनाश कर लेता तत्काल इस जीवन में कम से कम व्यक्ति को नीति तो माननी चाहिए जो व्यक्ति शरीरवादी भी है उनको कम से कम नीति के सिद्धांतों को स्वीकार करना चाहिए नीति एक कहती है कि अगर तुम चाहते हो अपने जीवन की रक्षा तो दूसरे व्यक्तियों के जीवन को मत पहुंचाओ आपस में अगर तुम दूसरे के जीवन को आन पहुंचाओगे तुम्हारे जीवन को आन पहुंचाएगा तो मरकट कर खत्म हो जाओ तो अनस्किल्ड मेटेरियज्म के मान्य है कि खूब धन सम्पत्ति अर्जित करो खूब भौतिक सुखों को प्राप्त करो लेकिन इस बात का ध्यान रखो कि दूसरे लोग तुम्हारे शत्रु न बनने पावे तुम्हारे मार्ग में बाधा न डालने पावे इसके लिए इंतजाम रखो ये समझदारी की बात है एक बार भौतिक सुख भी समझदारी के साथ भो ये ठीक है तो खूब बढ़िया बढ़िया स्वादिष्ट वस्तु वस्तुएं खाओ और खूब आनंद रहो खूब सुखी रहो लेकिन स्किल्ड के माना ये है कि इतना खाओ जितना कि सफेद खराब ना होने पावे स्वास्थ्य खराब न होने पावे शरीर में इतनी ताकत बढ़ी रहे कि दोबारा फिर खा सको स्वादिष्ट वस्तु ये सब भौतिकवाद है लेकिन स्किल्ड इतना पत्रता ही है संसार में होता ही है